जी का है मध्य प्रदेश से सलमान जी पूछते हैं कि सर जिंदगी में अगर कोई हमारे दिलो दिमाग में बस जाए फिर एक समय बाद हमें छोड़ दे या मजबूरी में उसे साथ छोड़कर जाना पड़े तो उसकी याद बहुत आती है सोने भी नहीं देती परेशान हो गया हूं जिंदगी से तो तो इस परेशानी का क्या समाधान है अच्छा बहुत ही बढ़िया है ऐसे परेशान सब रहते हैं और रहने चाहिए क्योंकि इसी ऐसी परेशानी के लिए जो आप इंतजार कर रहे थे कि कब आपको परेशानी आई है? है ना? तो अब वो परेशानी आ गई परेशानी का मूल कारण क्या है तो हमारे को आदमी समझ में नहीं आया मनुष्य समझ में नहीं आया और हमारा आकर्षण किधर होना चाहिए था वो समझ में नहीं आया तो कुल मिलाकर गलत चीज़ों के आधार पर जो भी आकर्षण है मतलब गलत का मतलब शरीर के आधार पर रूप के आधार पर रंग के आधार पर भाषा के आधार पर अदाओं के आधार पर वेशभूषा के आधार पर स्किल के आधार पर भाषा के आधार पर एजुकेशन के आधार पर जब भी हम किसी मानव को पहचानने जाते हैं तो ऐसे किसी न किसी समस्या में ग्रसित होते हैं और इसको हम इस सारी समस्याओं का नाम दे देते हैं प्रेम प्रेम कोई समस्या नहीं हो सकती है प्रेम हमको समझ में नहीं आया तो ये जिस प्रकार से हम जीते हैं वो समस्या बनता रहता है और हम खुद ही समस्या हो जाते हैं इसके मूल में देखेंगे तो हम सुखी होना चाहते हैं और जब तक हमको कोई सुख समझ में नहीं आता है तब तक कहीं ना कहीं हम बाहरी कोई चीज़ों पे आकर्षित होते ही होते हैं कोई लड्डू से आकर्षित होता है वो लड्डू से प्रेम करने लगता है और आगे चल डायबिटीज हो जाती कोई किसी चीज़ों से जो चार विषय हैं उनमें से किसी में होता रहता है पांच संवेदना होता रहता है तो अब तक मनुष्य में देखेंगे समझदारी के अभाव में प्रेम का शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग होता है और आकर्षण का वस्तु चार ही है या तो चार विषय हैं या पांच संवेदनाएँ हैं है ना या कोई भय है या जिसमें हम कह रहे हैं कि नाम है और इस प्रकार से सुविधा संग्रह है अगर देखेंगे तो इतने में ही हम आकर्षित हो रहे हैं और ये आकर्षण जो है वो अगर अगर आपका ये कार्यक्रम सफल भी हो जाता मान लीजिए वो अगर ध्यान भी दे देते जिनके प्रति आप में रात दिन सपने आ रहे हैं तो भी समस्या आने वाली थी तो समस्याएं अभी जो आपके पास है वो सिर्फ मानसिक है अगर ये रिश्ता सफल हो जाता आपका तो समस्याएँ मानसिक भी हो जाती और व्यवहारिक भी हो जाती और फिजिकल भी हो जाती तो एक प्रकार से देखा जाए तो आप बच गए बहुत कम समय में जो आखिरी में जाकर आपको होने वाला था वो पहले हो गया और इस प्रकार से हम अभी मानसिक समस्या से ग्रसित हैं आगे नहीं बढ़ पाए बढ़िया हो गया अभी इसको ठीक से समझिए क्योंकि प्रेम इस प्रकार का कोई चीज नहीं होता है प्रेम का मतलब ही होता है कि आदमी और आदमी के बीच में एक ऐसे जीने का तरीका हो जाए इतनी समझ आ जाए कि दोनों के बीच में कोई डिफ्रेंसेस रहे ही नहीं किस बात को लेकर डिफ्रेंसेस जीने को लेकर जीने के बारे में जो भी हमारी अवधारणा है कि क्या लाइफ है इसकी सफलता क्या है जीना क्यों है और जीना कैसे है ये दो प्रश्नों के उत्तरों में है ना मानव के लिए ये दो प्रश्न हैं जीना क्यों जीना कैसे यदि इन प्रश्नों के उत्तर में हमारे में समानता हो जाए उसका नाम प्रेम है बाकी जो कुछ भी आपको प्रेम हो रहा है वो प्रेम नहीं है वो एक प्रकार की संवेदनाएँ हैं उन संवेदनाओं से हम आकर्षित हैं और उनमें दिक्कत में रहने ही था अभी भी दिक्कत में है और अगर इस रिश्ता सफल हो जाएगा तो भी दिक्कत में रहने वाले हैं ऐसी दिक्कतों से तो समय बच गया आपका तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप दिक्कत में अभी सागे, और इस दिक्कत से निकलने के लिए यदि आप कुछ सोचते हो तो समझने के लिए तैयार हो जाओ एक बार आओ चीज़ों को समझो ये शिविर होते हैं उनको समझ लो तो पता चलेगा प्रेम क्या कर रहे हम अब छिंदवाड़ा